नमस्कार स्वागत है आप सभी का आइए अब हमारे बीच एक मेहमान सुमन सोलंकी जी हैं सुमन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमन जी बताइए आपका अनुभव क्या है जब से बाबा को जानने लगी जी जी जी जब से मैंने इन हमारे वो वही सब कुछ है अच्छा अच्छा तो <laughs> बहुत कुछ सीखा है बहुत बढ़िया बहुत तो तो हमारा ऐसा है कि ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकती लेकिन मुझे लगता है कि बाबा हमारे हर सुख दुख में साथ है जी जी जी, जी। हमारे सा भी भी हमारे हो, अच्छा हो, साथ साथ साथ रहते कोई भी भी भी भी कुछ कुछ परेशानी हो हो अच्छा लगता है है कहीं क्या बारे, क्या बात बात सुमन जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूंगा यहाँ से क्या नई चीज आप लेके जा रहे हैं? क्या संकल्प करके जा रहे हैं कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है सब ऐसे लग रहे हैं कि अपना परिवार ही है सब लोग अपने ही हैं अपना फील हो रहा है जैसे तो जैसे जी जी जी कोई हम फंक्शन में आ रहे खा रहे पीने मौज मस्ती में बवानी आदमी इधर उधर घूम रहे हैं बहुत तो मजा आ रहा है चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं करते हैं और मैंने एक बोला था बाबा को की बाबा मैं जब भी मधुबन जाऊँ तो मुझे दीदी से प्लीज जरूर मिलना है मुझे <laughs> एक फोटो जरूर लेना है तो बाबा ने वो मेरा बहुत अच्छे से पूरा किया क्या, क्या, क्या किया। किया। मैंने दीदी को बोला भी की दीदी आपको देख के मेरा तो बाबा को बोला वो सपना मेरा पूरा हुआ बता भी नहीं सकती जी जी क्या बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत सुंदर अनुभव है आपका बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं करते हैं आपको धन्यवाद शुक्रिया प्रभु संग रास रचाएं आओ हिल हिलमिल गीर्त गुनगुनाए प्रेम के शंख बजाएं आओ सतियोगी रास रचाएं